उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड की चतुर्थक कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में हम लोग स तो प्रयन एवं शरीरम परित्यजन एवं लुका व देहांतरम उपादान कर्मचित पुनर्जाते यहां तक के भाष्य की चर्चा कर चुके हैं इसमें इस, इस वाक्य में जो तृण जलुका वत तो ये दृष्टांत वाक्य है इस दृष्टांत से ये निकलता है कि और ये दृष्टांत दिया है भाष्कर भगवान ने मूल कंडिकास्थ प्रयन एव पुनर्जा इस वाक्य में श्रुति के द्वारा प्रयुक्त एवं कार का विलंबा भाव अर्थ दिखाने के लिए तीर्ण जलु का वे दृष्टान्त है और इससे निकल रहा है कि पूर्व देह परित्याग तथा उत्तर देह का ग्रहण इसमें कोई विलंब नहीं है ये एवकार बता रहा है इसे समझाने के लिए तीर्णजोलू का दृष्टान्त हुआ और वो भी स्रोत दृष्टान्त यानी श्रुति ने ही बताया हुआ है इस पर आशंका करके उसका समाधान टीका में आया उभय व्यामूहा तत्सिधे इस ब्रह्म सूत्र से भगवान व्यास जी ने यह बताया है कि उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले क्रमत उपासक एवं केवल कर्मी ब्रह्मलोक में तथा स्वर्ग में जाकर के देहांतर को प्राप्त करते हैं और इस शरीर से कोई भी स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक नहीं जाता है ये शरीर यहीं छोड़ करके जाता है इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान शरीर का परित्याग और भावी शरीर का ग्रहण में कालकृत व्यवधान प्रतीत हो रहा है ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मलोक के नागरिक रूप शरीर को धारण करेगा तो इसमें कालकृत व्यवधान है विलंब है ऐसे स्वर्गलोक में जाकर के स्वर्गस्थ जो देवताए हैं उनके तरह शरीरांतर का ग्रहण करके रहेगा वहां तो शरीर परित्याग तथा तो शरीरांतर का ग्रहण इसमें विलंब की प्रतीति हो रही है व्यास वचन से और व्यास वचन का आधारभूत श्रुति से इसलिए ये वार का भाव अर्थ करना व्यासोक्ति विरुद्ध है इस आशंका का समाधान टीका और यही समाधान करने के लिए तृण जलुका स्रोत दृष्टांत है, है कहते भले ही व्यास जी ने आकाशाचंद्रमसम ये सोमो राजा इस श्रुति के आधार पर वहां पर अतिवाहिक देवता की सिद्धि के लिए यह वर्णन किया है कि स्वर्ग में जाकर के शरीर धारण करता है ब्रह्मलोक में जाकर के शरीर धारण करता है तो भी विलंबा भाव बताने वाली श्रुति के साथ व्यास वचन का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं होगा जो शरीरांतर के ग्रहण में और वर्तमान शरीर के परित्याग में विलंबा भाव बताने वाली श्रुति है वह देहांतर जो है भावी देहांतर उसका ग्रहण शरीर परित्याग में ही करता है तो वह है वासनामय सूक्ष्म देह वासनामय जो ईश्वर के द्वारा संकल्पित भावी ब्रह्मलोक का नागरिक या स्वर्ग का नागरिक रूप शरीर है वह ईश्वर ने संकल्प से यही बना दिया है वह हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता जीवात्मा का उसी समय भोगा भोगायतन भी सिद्ध नहीं होता लेकिन स्वर्ग में जाएगा तब भोग करना है ब्रह्मलोक में जाएगा तब उसे भोग करना है इसलिए वह वासना में शरीर को यहीं ग्रहण कर लेता है तब पूरा शरीर छोड़ता है ये तृणजलुका दृष्टांत को बताने वाली श्रुति कहती है इसलिए कोई दोनों में विरोध नहीं है ये बताया गया और वो जो श्रुति बता रही है और व्यास जी बता रहे हैं श्रुति के आधार पर आकाशा चन्द्रमसम ये सो सोम जा करके इस श्रुति के आधार पर व्यास जी ने ये बताया है कि इस शरीर से निकलने के बाद और भावी शरीर ग्रहण करने से पहले तक गंतव्य में पहुंचने तक जीव मूढ़ अवस्था में रहता है क्यों मूढ़ अवस्था में रहता है इसलिए कि उसके करण जो है गोलकस्थ नहीं हुए हैं जो में ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर है उसमें अभी गोलकों का विकास नहीं हुआ है और विकसित गोलकस्थ जो इंद्रिया है उन्ही से ज्ञान होता है विकसित हृदय रूपी गोलक में स्थित जो अंतकरण है उसी से ज्ञान होगा उस समय सब सविज्ञान हो जाएगा इससे पहले पद के पास जो वाक्य पूरा हुआ उसके बाद वाला वाक्य वो है नु इत्यादि का अवतरण टीका वाक्य द्वयस्य असु पूर्वजन्मदम अस्य उससे पहले ही है ये वहां तक अन्वय बताया अन्वय के बाद में यमद्व उक्तम तस्व तृतीयं जन्म, जन्म तो ये कहते हैं कि जिसके पूर्व दो पर्याय में दो जन्म बताए गए हैं वो तो पुत्र के बताए गए हैं पित्री शरीर से रेतो रूप से मात्री शरीर में निस्सरण रूप प्रथम जन्म और जन्म है मात्री शरीर से कुमार रूप से जन्म ये पुत्र के जन्म बताए हैं दो तो, तो इसलिए कहते पुत्रस्य उक्तम दो जन्म बताए गए हैं तस्व तृतीय जन्म वक्तव्यम उसी के तृतीय जन्म को बताना उचित होता क्यों तो कहते औचित्य बताना चाहिए यही औचित्य है यानी न्याय है क्योंकि तृतीय संख्या जो है दो संख्या सापेक्ष है तो ज, ज, ज, जहां पर द्वित्व रहेगा उसी के उन द्वित्व की अपेक्षा से ही तृतीयत्व का कथन होगा तो पिता में तो जन्म जन्मद तो है नहीं तो तृतीय जन्म तो कैसे सिद्ध होगा यही व्यति कहा जा रहा है कि अन्यथा अस्य अच्छे पूर्व जन्म अस्य पिता तृतीयं जन्म इति अन इति शंकते अन्वयापते तो नए कहते हैं कि अथ अन्यथा अर्थ उत्तर का जन्म तृतीय जन्म न बता करके पिता का यदि बताते हैं तो तो पूर्व में तो अस्य पूर्व जन्म द्वयस्य अस पिता के पूर्व दो जन्म बताए है नहीं तो इदम अस्य पितु तृतीय जन्म ऐसा कहेंगे तो अन्वय की अनुपपत्ति होगी अनवयापत्ति का अर्थ है अन्वय की सिद्धि नहीं होगी अन्वय और अन्वय का अर्थ होता है वो बोध व्यवस्थित बोध नहीं हो पाएगा ये लिखते हैं आठ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कि अन्वय बोध अनिष्पत्ते है तो अन्वय कहते हैं वाक्यर्थ को तो वाक्यार्थ का बोध ठीक से नहीं होगा वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय ही वाक्य अर्थ होता है और उसका ठीक से बोध नहीं हो पाएगा क्योंकि पिता का तो ये तृतीय जन्म बताया जा रहा है जबकि उसके पहले वाले दो जन्म बताए ही नहीं है क्यों अन्वय बोध की अनुपपत्ति होगी इसे स्पष्ट करते हुए आठ नंबर टिप्पणी में ही आगे वाले वाक्य में लिखते हैं कि तनिष्ठ तृतीय तवय सापेक्ष इसमें शब्द से लीजिए पिता को तो तनिष्ठ जो तृतीय है यानी तृतीयत्व तो संख्या है वह तनिष्ठ द्वय सापेक्ष होती है तृतीय संख्या में संख्या द्वे सापेक्ष तो है और वो जो है पिता में कहा ही नहीं गया पुत्र में तो कहा गया है इसलिए पुत्र में कही गई जो द्वित्व संख्या जन्म द्वयत्व उसकी अपेक्षा से यदि पुत्र का ही तृतीय जन्म बताते हैं तो अन्वय बोध व्यवस्थित होता है तो अनुक्ते तस्य तस् जन्मद्व पितरी अनुक्ते ऐसा लगाना तो पिता में कथन न होने से आकांक्षा उपशमा भावात अर्थ अन, कर दिया तो जो आकांक्षा है तृतीय की संख्या द्वय विषयनी आकांक्षा उसका उपशम नहीं हो पाएगा आकांक्षा की निवृत्ति नहीं हो पाएगी आकांक्षा बनी रहेगी का मतलब वाक्य अर्थ नहीं हो पाएगा फिर ये अनवया पत्ते इसका अर्थ टिप्पणी कारण बताया है इस प्रकार की आशंका भाष्य में पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है कि नु संसरत पिता सकाशा रेतोपेण प्रथम जन्म तस्वेण मातु द्वित जन्म उत तो संसरत पुत्रस्य संस रत विशेषण है इसके विशेष्य रूप में पुत्रस्य का अध्यार कर लेना तो संसरत पुत्र से का संसार में भ्रमण करने वाला जो पुत्र उस पुत्र का प्रथम जन्म होगा संसरत पुत्रस्य का अन्वय होगा प्रथमम जन्म के साथ तो संसरत पुत्रस्य प्रथमम जन्म वो कौन सा है तो कहते पितु सकाशात रेतो रूपेण तो पिता से रेतो रूप से ये प्रथम जन्म हुआ और कुमार तस्वेण तस्वे संस पुत्र तो संसारी पुत्र का ही कुमार पुत्रि मातुर द्वितीयम जन्म उक्तम तो पुत्र का ही कुमार रूप से मातु ऊपर से लगा देना सकाशात तो मातृ सकाशात तो ये कुमार रूप से द्वितीय जन्म पुत्र संसारी पुत्र का ही बताया गया तो सकाश तृतीय जन्मनी वक्तव्य तो तस्व यानि जिस पुत्र के ये जो दो जन्म बताए गए हैं उसी पुत्र के तृतीय जन्म का कथन होना चाहिए तो तस्व तृतीय जन्म नि वक्तव्य सती ये सती सप्तमी है तो वक्तव्य तो प्राप्त हुआ तो यहां पर अश्य ईश्वर नाम से तदस्य तृतीय जन्म में पुत्र का ग्रहण करते हैं तो माना जाएगा पुत्र का ही तृतीय जन्म बताया गया लेकिन आपने तो अश्य का अर्थ बताया पिता पीतु तत् प्रतिपत्तव्यम का मतलब है मरण के पश्चात जो प्राप्तव्य शरीर देहांतर है वह तृतीय जन्म है देहांतर की प्राप्ति ये तृतीय जन्म बताया गया पिता का इसलिए अनवय अनुपपत्ति प्रतीत हो रही है ये लिखते हैं कि प्रयत पीतु यम तत् तृतीय इति कथम उच्यते तो कहना चाहिए पुत्र का तृतीय जन्म कहा जा रहा है पिता के तृतीय जन्म को ये पूर्व में पिता के दो जन्म बताए ही नहीं तो ये तीसरा जन्म कैसे माना जाएगा नैश दोष इत्यादि से इसका समाधान किया जा रहा है टीकाकार समाधान भाष्य की आ, आ, आ, आ, समाधान भाष्य का अवतरण लिखते हैं प्रयतः शब्द का अर्थ कर दिया मृियमान आगे है अवतरण यत कुमारम भावती आत्मान आत्मा इति च पिता अभेदस्य उक्तत्वात् पुत्रस्य जन्मद्वयम् पितुरेव तस्य तस्व तृतीयं जन्म उच्य न अन्यस्य इति न तृतीयत्व विरोध इति तो ये कहते हैं कि यत कुमारम भावयती आत्मान एव तद भावयती मातृगर्भ में संवर्धित होने वाले कुमार की जन्म से पहले भावयती ने सुरक्षा करता है पिता जन्म के समय सुखपूर्वक जन्म हो सके इसका ध्यान रख करके जन्म के समय परिरक्षा करता है और जन्म के अनंतर परिरक्षा करता है परिपालन करता है जात कर्मादि संस्कार करके ये पहले बताया गया था तो यत कुमारम भाव यती तद आत्मान आत्मान एव तद वो कोई अपने से अतिरिक्त की सुरक्षा नहीं कर रहा है पिता अपितु अपनी ही रक्षा कर रहा है क्योंकि जो कुमार है वह पिता का ही रूपांतर है ऐसा श्रुति ने पहले कहा है या है तृतीय कंडिका में तो आत्मान एव तदभावी सो अस् अयम आत्मा ये भी वाक्य आया है कि सो अस्य अयम आत्मा तो अस्य यानी अस्पु सोय आत्मा तो ये जो आत्मा है ये चतुर्थ कंडिका का प्रारंभ का ही वाक्य है सोय अस्त्मा तो ये जो अयम सोय आत्मा शब्द से लेना है पुत्र को तो अस्य यानी अस्पु तो पिता का ये जो आत्मा है देहांतर है रूपांतर है पुत्र तो ये इन वाक्यों से ये निश्चित होता है कि पिता और पुत्र ये दोनों एक रूप है दोनों का अभेद है एक के ही दो रूप है तो इति च पिता अभेदस्य पुत्रो इति च यानी इन वाक्यों से पिता पुत्र का अभेद कथन होने के कारण माना जाएगा कि पुत्रस्य उक्तं तो पिता पुत्र का परस्पर अभेद होने के कारण पुत्र के जो पूर्व में दो जन्म बताए गए हैं वह पिता के ही है क्योंकि वह पिता का ही रूपांतर है दोनों का परस्पर अभेद होने से तो पितुरेव वो जन्मद्वयम पूर्व पूर्वोक्तम ऐसा समझना इसलिए तृतीय जन्म जो तृतीय जन्म है पितुरे व तस्व तृतीयम जन्म पहले पिता के ही दो जन्म हुए पुत्र और पिता का अभेद होने से और यहाँ पर जो तृतीय जन्म बताया जा रहा है वो पुत्र का पिता का बताया जा रहा का मतलब पुत्र का भी हो जाएगा दोनों एक होने से और ये लिखते हैं कि तस्य तस्व तृतीय जन्म उचित न अन्य तो तस्य पुत्रस्य तस्वुत्र पितरव ये जो तृतीय जन्म बताया जा रहा है वह उचित ही है क्योंकि दोनों का परस्पर अभेद है इति न तृतीयत्विरोध तो जन्म में पिता का मृत्यु के अनंतर देहांतर प्राप्ति रूप तृतीय जन्म कथन इसका कोई विरोध नहीं है तृतीयत्व तो का विरोध नहीं है इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है कि नए सद जो दोष पूर्व को प्रतीत हो रहा है अनवयापत्ति अन्वय, रूप वह अनवयापत्ति रूप दोष सिद्धांतमत में नहीं है यह नए सदोष निकलेगा तो भाष्य में देखिए कि पिता पुत्रो ऐकात्म्य विवक्षित्वात्त नए सदोष ये वाक्य हुआ इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु हेतुवाक्य हुआ पिता पुत्रो एक विवक्षित्वात प्रतिज्ञा वाक्य है सिद्धांते एष दोष न वेदांत मत में जो पूर्व पक्षी दोष बताना चाहते हैं वह दोष नहीं है ये प्रतिज्ञा हुई और पिता पुत्रात्म्य विवक्षित्वात यह हेतु है तो पिता और पुत्र इन दोनों में अभेद विवक्षित है एकात्म्य कहते हैं अभेद को तो अभेद विवक्षित होने से इसलिए पूर्व में जो दो जन्म बताए गए वह पिता पुत्र का अभेद होने से पिता के ही दो जन्म माने जाएंगे और ये तृतीय जन्म भी पिता का ही माना जाएगा एक समाधान ये हुआ दूसरा एक समाधान बताया जा रहा है सोपी पुत्र सोपुत्रे इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में यद पितूर पितूर्मरणान पुनर्जन्म इति एव एव जन्म इति ज्ञात इति उक्तम् पिता सोपि पुत्र तो कहते हैं यदवा बता रहा है प्रकारातर को एक प्रकार तो हुआ पिता का ही तृतीय जन्म यहाँ पर बताया जा रहा है और कोई पिता पुत्र का परस्पर अभेद विवक्षित हो, होने के कारण विरोध भी नहीं है ये एक समाधान हुआ पहले इस समाधान से अन्य समाधान को बताता है यद वाह में व शब्द वो समाधान का प्रकारांतर है तो श्रुति ये मानती है कि पिता मरणान पुनर्जन्म उपी एव एवं जन्म ज्ञात शक्य तो मृत्यु के अनंतर पिता का जो पुनर्जन्म हुआ देहांतर की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म हुआ ऐसा कथन करने से प्रतीत होता है श्रुति कह रही है कि पुत्री एवं एवं जन्म ज्ञातुं शक्य तो पुत्र भी जब अपना शरीर छोड़ेगा इस शरीर में रहने का प्रारम्भ पूरा होने के बाद तो जैसे पिता को शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म प्राप्त हुआ कर्म के अनुसार ऐसे ही पुत्र को भी पुत्र शरीर छूटने के बाद प्राप्त होगा देहांत वह पुत्र का तीसरा जन्म माना जाएगा तो यहां पिता का मृत्यु के अन्तर प्राप्तव्य जो देहांतर है ये तृतीय जन्म माना गया तो पिता के भी पहले ये पिता भी तो किसी का पुत्र रहा हुआ है उसके उस समय दो जन्म हुए उसकी अपेक्षा से यानी अपने वर्तमान जो पिता है शरीर छोड़ रहा है उसके पिता से रेतो रूप से प्रथम जन्म उसका भी हुआ है फिर उनके माता के गर्भ से कुमार रूप से द्वितीय जन्म भी पिता का हुआ है फिर जीर्ण होकर अवस्था आने के बाद मरणोन्मुख होने के बाद पुत्र को प्रतिनिधि बना करके जो देहांतर प्राप्त कर रहा है वह भी तृतीय जन्म माना जाएगा तो जैसे पुत्र के यहां पर दो जन्म बताए ऐसे पिता की जब पुत्र अवस्था थी उस समय पिता के भी दो जन्म कथन हुए और ये तीसरा जन्म हो रहा है पिता का ही और जैसे यहां तीसरा जन्म पिता का बताया जा रहा है ऐसा पुत्र का भी तृतीय जन्म होगा ये पिता का तृतीय जन्म दृष्टांत के रूप में आएगा यहाँ पर द्वितीय पक्ष में इस अभिप्राय से कहते हैं कि सोपी पुत्र सो पी पुत्र पुत्रे भारम निधा इत प्रयन एव पुनर्जाते यथा पिता तो जैसे पिता ने अपनी जीर्ण अवस्था में अपने शरीर के जीर्ण अवस्था में पुत्र को प्रतिनिधि बना करके फिर शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म धारण कर लिया देहांत धारण कर लिया यह पिता का तीसरा जन्म हुआ यथा ये, ये दृष्टान्त है यथा पिता ऐसे ही पुत्र भी क्या करेगा सोपी पुत्र तो ये वर्तमान में जो पुत्र है वह जिसके दो जन्म कथन हुए जब उसका शरीर जीर्ण अवस्था में जाएगा तो सोपुत्रे पुत्रे भारम निधा अपने पुत्र में आ, पुण्य कर्म का अनुष्ठान रूप भार का भार की स्थापना करके समर्पण करके इत प्रयन एवं पुनर्जा और जब यह शरीर छोड़ेगा कौन वर्तमान जो पुत्र है अपनी वृद्धावस्था में शरीर छोड़ेगा तो मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाला जो देहांतर है वह पुत्र का तृतीय जन्म है यह अर्थ निकलेगा तो यहां पर निधाय इतह के बाद में जो पूर्ण विराम है वो नहीं होना चाहिए भाष्य में पूर्ण विराम है ना वहां पर निधा ये तो वो पूर्ण विराम नहीं, वो वाक्य यहां तक एक ही है प्रयन एव पुनर्जाते यहां यदि पूर्ण विराम होता तो चल जाता नहीं है तब भी कोई बात नहीं है यथा पिता यहाँ वाक्य पूरा हो जाएगा वो दृष्टांत तो वाक्य है यथा पिता ये दृष्टांत तो होगा और सोपी पुत्र स्वपुत्रे भारम निधा इतः प्रयन एव पुनर्जाते ये होगा दार्टान्त तो वाक्य पिता के तृतीय जन्म के तरह ही पुत्र का भी तृतीय जन्म होता है ये अर्थ निकलेगा थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए यथा पिता इसके बाद में टीकाकार कहते हैं भाष्य में थोड़ा शेष करना कि यथा पिता इति अनंतरम ततच पुत्र तृतीय जन्मोक्तम शेष यथा पिता इसके बाद और पूर्ण विराम के बीच में इतने पदों को जोड़ना है कि पुत्रस्य पुत्र तृतीयं जन्मोक्तम फिर पूर्ण विराम उक्तम के बाद तो अर्थ क्या निकलेगा कि फिर यहाँ पर तदस्य तृतीयं जन्म ये वाक्य इस वाक्यस्थ अशर्वनाम पुत्र पुत्र को ही बताएगा आशय सरो नाम बताएगा पुत्र को और पुत्र का साक्षात तृतीय जन्म कथन होगा पूर्व में भी पुत्र के दो जन्म बताए और आशय शब्द से भी पुत्र को लेंगे तो पुत्र का तृतीय जन्म और तत्का अर्थ निकलेगा तत्सदृश तत्सदृश तत में का शब्द से लेंगे पिता के तृतीय जन्म को वो दृष्टांत होगा कि जैसे पिता का तृतीय जन्म होता है ऐसे पुत्र का भी तृतीय जन्म होता है जब पुत्र अपनी जीर्ण अवस्था में पहुंचता है पुत्र को प्रतिनिधि बनाता है और शरीर छोड़ करके देहांतर प्राप्त करता है तो वह पुत्र का तृतीय जन्म है यह अर्थ निकलेगा लेकिन तत्का अर्थ निकलेगा पित्री तृतीय जन्म सदृशम पुत्रस्य तृतीयम जन्म ऐसा लगाना पिता का तृतीय जन्म दृष्टांत तो होगा यही टीकाकार बता रहे हैं कि एवं एवं तदस्य किय जन्म इति वाक्य तत्शब न तत्प्रकारक तदस्य यहाँ पर जो मूल में तत्सर्वनाम है वह तत्प्रकारकत्तों को बताएगा तत्प्रकारक यानी तत्प्रकारकत्व में तत्शब्द का अर्थ है पिता का तृतीय जन्म और पिता के तृतीय जन्म का प्रकार यानि सादृश बताएगा तो देना और अस्य इति पुत्र उच्यते और अस्य नाम से पुत्र का ही ग्रहण करना तो अस्य अस् पुत्र तत् पिता तृतीय जन्म सदृश उच्यते जन्म वाक्या ये द्वितीय तो प्रकार होगा अबो तद अन्यत्र अब तदन्य एव भवति ये जो वाक्य है भाष्य में इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार ननु पर्याय नयद जन्म यथा पुत्रगतम यथापुत्रगत तृतीय अपि साक्षात् किं इति आद्य परिहारे आशंक्य आह इति तो आद्य परिहार हैं पिता विवक्षितत्वात् ये पितापुत्रोरैकात्म्य दोषः ये प्रतिज्ञा वाक्य है और इसका समाधान करने के लिए एक प्रकार बताया पिता पुत्र के अभेद की विवक्षा से पिता का तृतीय जन्म भी पुत्र का ही तृतीय जन्म माना गया पूर्व में बताए गए पुत्र के जो दो जन्म हैं वो पिता के ही माने गए इसलिए ये तृतीय जन्म पिता का कथन अनुचित नहीं है ये कहा गया ना इस पर ये शंका करते प्रथम पर्याय शब्द से लेना आद्य परिहार में आद्य शब्द से लेना इसको कि पितु पुत्रो एकात्म्य से विवक्षित्वात ये जो प्रथम परिहार है नई सदोष इत्यादि या पूर्व पक्षी के द्वारा आशंकित दोष का प्रथम परिहार पिता पुत्रो एकात्म्य सेवक्षिता विवक्षित इस वाक्य से जो किया गया है वह परिहार सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी ने कहा कि ये दोनों के अभेद की विवक्षा करने की क्या जरूरत है इसी दृष्टि से लिखते हैं कि पर्याय द्वयोक्तम जन्म यथा पुत्रगतम गतम तो पर्याय द्वय शब्द से लेना प्रथम पर्याय में वो पिता से रेतो रूप जन्म द्वितीय पर्याय में माता से कुमार रूप से जन्म ये दो पर्याय तो पर्याय जन्म यथा पुत्रगतम दुत्र सीधे साक्षात पुत्र का ही जन्म बताया गया एवं तृतीय पर्याय उक्तम अपि साक्षात पुत्रगतम पुत्र गच्यता तो तृतीय जन्म भी सीधे पुत्र का ही बता दो एकत्व तो की दोनों में विवक्षा करके पितृगत तृतीय जन्म को क्यों कहा जा रहा है एकत्व तो की विवक्षा करके ये कहते हैं कि किम तयोहो एकात्म विवक्षा ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है ये आद्य परिहार्य दोषम आशंके ये, ये दोष है इसीलिए भगवान भाष्यकार ने प्रथम पक्ष में पक्षगत इस दोष को ध्यान में रख करके द्वितीय समाधान किया आशंक्य आह ये क्या क्या नाम इस प्रथम पक्ष में भी ये दोष नहीं आएगा ये कह रहे हैं कि तद अन्यत्र उक्तम इतरत्रापि उक्तम एव भवती इति मन्यते श्रुति इसलिए एकत्व की विवक्षा भी ठीक ही है ये समाधान कर रहे हैं कि तद अन्यक्तम ते तृतीय जन्म अन्यत्र पितरी उक्तम तो पिता में जो तृतीय जन्म बताया गया वैसा ही इत, उक्तम एव भवति इसमें इतरत्र शब्द से लेना पुत्र को तो पितरी उक्तम पुत्रे उक्तम पुत्रेपि एव भवति इति मनते श्रुति ऐसा श्रुति मानती है श्रुति का मानना है कि पुता, प, पिता पुत्र में एकत्व होने से पिता के पिता में कहा गया जो तृतीय जन्म है वह पुत्र का भी सिद्ध होगा ये प्रथम पर्याय में जो दोष की आशंका की गई थी उसका समाधान हुआ क्योंकि पिता पुत्र यो एकात्मत्वात ये वही हेतु बताया गया है पहले जो बताया था तो पिता पुत्रात्म पिता पुत्र इन दोनों का परस्पर एकात्मत्व तो है यानी अभेद है इसलिए पिता में कहा गया जन्म वो पुत्र में भी कहा ही गया ये श्रुति का मानना है थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए तद अन्यत्र इत्यादि वाक, अंतिम वाक्य का टीकाकार अभिप्राय बता रहे भाव बता रहे हैं कि भावः पुत्रस्य प्रति उपकार तत् प्रतिनिधित्वे धित्व, उक्ते अपि उक्ते पिता स्वयं एव कर्म करोतु प्रतिनिधिना इति आशंकिते तो पहले ये कहा गया था पिता अपने पुत्र का पुत्र को शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान के लिए अपने स्थान पर प्रतिनिधि बनाता है और किस लिए तो ये कहा गया था जैसे पिता ने पुत्र पर उपकार किया है ऐसे पुत्र भी पिता पर उपकार करता है तो पुत्र के द्वारा किया जाने वाला पिता पर जो उपकार है वह दिखाने के लिए पिता ने पुत्र को प्रतिनिधि बना दिया और इसलिए पिता के कर्तव्य को जो पूरा करेगा वो माना जाएगा पिता पर उपकार करने वाला है वही उसका उपकार है पिता के कर्तव्य को पूर्ण करना तो पिता के कर्तव्य को पूर्ण करने वाला जो है उसका पिता के प्रति उपकार माना जाता है कि पिता के प्रति उसने उपकार किया इसे ध्यान में रख के यही दिखाने के लिए प्रतिनिधि प्रतिनिधिकरण किया गया था लेकिन कहते हैं कि पिता प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं यानी पुत्र से उपकृत क्यों होते हैं स्वयं ही आ, अपना कर्म करते रहे क्यों पुत्र को अपना कर्म करने के लिए नियुक्त करता है तो प्रतिनिधि ना किम प्रतिनिधि बनाने का क्या प्रयोजन है इस प्रकार की आशंका मीमांसकों की हुई क्योंकि वे तो कहते हैं जब तक स्वास्थ्य चलता है तब तक कर्म करते ही रहो वत जीवम अग्निहोत्र जुह प्रतिनिधि वगैरह मत बनाओ सीधे ये करते रहो कर्म ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी प्रतिनिधि बनाने का प्रयोजन विषयनी उस उस शंका का परिहार करने के लिए ये कहा गया कि तत्परिहार्थम तत्प्रति पितुर मरणाभिधानम प्रसक्तम तो प्रतिनिधि पिता पुत्र को क्यों बना रहा है ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का परिहार करने के लिए पिता के मरण को दिखाना यह प्राप्त हुआ पिता के मरण को दिखाना प्रासंगिक नहीं है क्या नाम प्रकृत नहीं है प्रासंगिक है पिता ने पुत्र को प्रतिनिधि बनाया क्यों बनाया इसे दिखाना जरूरी हुआ तो ये प्रसंग आया पिता के मरण का तो पितूर मरण अभिधानम प्रसकमें प्रसंगागतम प्रसक्तम का अर्थ होता प्रसंग से यहाँ पर आया है प्राप्त हुआ इति मरणान्तरम वक्तव्यम तृतीयम जन्म तो मरण के अनंतर जो तृतीय जन्म बताया गया है लाघवा पितुर तस्मिन एव उक्तम तो मरणान्तरम वक्तव्यम तृतीय जन्म पुत्र के मृत्यु के अनंतर बताया जाने वाला जो तृतीय जन्म है उसे लाघों की दृष्टि से यहीं पर बताया गया नहीं तो पिता का मृत्यु यहां बताया जाएगा और पुत्र का मृत्यु बताने के लिए और मृत्यु के पश्चात तृतीय जन्म दिखाने के लिए एक चौथे पर्याय की कल्पना करनी पड़ेगी ये तो पिता का जन्म हुआ तृतीय जन्म और पुत्र का तृतीय जन्म बताने के लिए एक चौथे पर्याय की कल्पना करनी ना पड़े ये लाघव है तो ये कहा कि मरणानतरम यानि पुत्र के मृत्यु के अनंतर वक्तव्य जो पु, पु, पुत्र का तृतीय साक्षात जन्म है उसके लिए चतुर्थ पर्याय की कल्पना न करना पड़े रूप जो लाघव है इस लाघवाथम तस्मिन एव उक्तम तस्मिन यानी पितरी एव तो पिता में ही ये तृतीय जन्म बताया गया उक्तम इदम जन्म सर्वेश पूर्वेशा अपि अस्ति इति च पुत्रे अपि वक्त्यम अन्म पिता पितरी उत्तम तो सभी की यही स्थिति है पिता भी कभी पुत्र रहा है तो वो दोनों जन्म पिता के भी हुए हैं और अब ये तृतीय जन्म है मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाला देहांतर और ये प्र... इन तीनों जन्मों से गुजरना होता है हर एक व्यक्ति को जो पूर्व लोग हुए हैं अभी तक के पूर्वज उनके भी इसी प्रकार से तीन जन्म हुए और वर्तमान में जो है उनके अभी दो जन्म हुए हैं तीसरा जन्म भी होगा तो ऐसा ही होगा वर्तमान शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त वे तृतीय देह यानी दूसरा देह वो तृतीय जन्म माना जाएगा वो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्म के वशीभूत होगा जीव तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी तीन जन्म की ये यहाँ पर बताया गया है जो अध्याय का तात्पर्य विषयभूत अर्थ है वैराग्य उस वैराग्य की सिद्धि के लिए ये बताया गया अब पंचम कंडी कहा है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे